रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सुंदरकांड इक्यावन दो के बाद प्रगट बखानी राम स्वभा राम अति स प्रेम गि दुराऊ रिपुके दूत कपिन तब जानी सकल बाँधिक पीस पैंने सुग्रीव सुनऊ सबान अंग भंग कर पठबू निश्चय सौ ग्रीव बचन कपिथाए बाँधी कटक चौफाश फिराए बहु प्रकार मारन कपिलागे दीन पुकार से तगत न्यागे जो हमार हर न साना का तो से, तो से, से के आना सुन लक्ष्मन सब निकट बुलाए दयाला हँसी तुरंत छोड़ाये रावण कर दी जहु य पाती लक्ष्मण बचन बाँसु कुल भाती कयो तो मुखागर मूड़सन मम संदेशा दे, तो दे, दे मिलौ न तो बाबा काल तुम चंद्र की गए भाई सह चंदन की गये स्मरण करो कि लंका के निकट समुद्र के किनारे मानव सेना एकत्र है भगवान राम लक्ष्मण जी हैं वहाँ पर विभीषण आया भगवान की शरण में और फिर भगवान ने विभीषण से पूछा कि समुद्र पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तब विभीषण ने सम्मत दी कि यह समुद्र आपके गुरु का पूर्वज है समुद्र तो आप इसके जो है वो इसी से सम्मत पूछो कि समुद्र पार कैसे होना चाहिए वही आसान तरीका है इसमें दोनों बातें हो जाएंगी एक तो समुद्र का अपमान नहीं होगा आपके पूर्वज उनका खुदा हुआ समुद्र सागर का खुदा हुआ सागर कहलाता है तो इनके सगर थे के इसके रघुवंश के पूर्वज थे तो कहा उनका खुदा हुआ है इसलिए सागर की मर्यादा रह जाएगी और दूसरे ये कि कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा समुद्र अगर रास्ता दे, दे देता है कोई उपाय बता देता है तो अपने आप को समुद्र पार करने के लिए कोई प्रसन्न भी नहीं करना पड़ेगा दोनों विचार सोच करके समुद्र से ही पूछना चाहिए समुद्र का भी मान रह जाए और अपने को परिश्रम भी नहीं करना पड़े ऐसे सोच करके विभीषण ने भगवान राम को सम्मति दी भगवान ने कहा कि हां तुम ठीक चुके तो लेकिन अनु उनको लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा अब लक्ष्मण जी को वक्त नहीं अच्छा लगता ये बातें जहां भगवान राम की महिमा जिस बात से घटती दिखाई देती है वो लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगती अब भगवान राम समुद्र के सामने हाथ जोड़ें, विनती करें जल समुद्र के सामने तब तो अब भगवान राम से भी बड़ा हो गया समुद्र अब ये कहा लक्ष्मण जी को भाग सकता है तो इसलिए उनको नाराजगी लगी और भगवान से कहा अरे क्या इसको जो हाँ है हाथ हाथ जोड़ने हैं धनुष चढ़ाओ इसको जो है जहाँ इसको सुखा दो रास्ता साफ हो जाए सब निकल जायेंगे इतना आसान तरीका है क्या करना तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से देखो तुम जो कहते हो वैसे ही हम करेंगे लेकिन धैर्य रखो अब देखो ये है कि महापुरुषों की बात यह होती है कि सभी का सम्मान रखते हैं सभी की मर्यादाएं रखते हैं किसी का जो है वो हो कोई अपमान करना है किसी का ये सब ठीक नहीं है ऐसे करके भगवान ने लक्ष्मण जी को समझा दिया और कहा कि देखो थोड़ा प्रतीक्षा करो होना यही अंत में कोई समुद्र माने थोड़ा जाता है समुद्र को अपना अभिमान इतना विशाल घर करता होगा विशाल तो समझता कि मेरे समान शक्तिशाली कौन है तो वो कोई कहने से रास्ता छोड़ दे देगा बाद में देखा जाएगा थोड़ा तो ऐसे बता दिया तब तक जो है लक्ष्मण जी थोड़ा चुप हो गए तो भगवान राम ने क्या किया कि समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र के किनारे आसन को शासन बिठा करके और वहीं बैठ गए प्रतीक्षा करने लगे कि अब हमारी प्रार्थना को अगर समुद्र स्वीकार करेगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे करके पानी हट जाएगा और समुद्र से रास्ता निकल आएगा ऐसे करके प्रतीक्षा करने लगे वहां बैठे बैठे कि समुद्र को भाई थोड़ा लगे कि रास्ता देने में तो तब तक, तक प्रतीक्षा करो कई दिन तक भगवान राम बैठे रहे प्रतीक्षा करते रहे अब उसी के बीच में जब तक कई दिन बीतते हैं तब तक एक घटना बीच की और बता देते हैं कि रावण के भेजे हुए दूत शुक्र नाम का एक दूध था उसके साथी और थे उनको सबको उसने भेजा था रावण ने पता लगाओ विभीषण ने क्या किया वहां जाकर के क्या गति हुई विभीषण की और वहाँ बानव सेना कितनी कैसी है वो सब पता लगा करके बता आ करके वो तो वो पहुंच गए तो उन्होंने जाकर के दूतों ने देखा कि विभिषण भगवान राम की शरण में गया और भगवान ने कितने प्रेम पूर्वक उसको अपने शरण में ले लिया कैसे उसकी रक्षा की कैसे आश्वासन दिया ये सब बातें सुख ने भगवान की देखी कि भगवान कितना अच्छा स्वभाव भगवान का है तो सुख यज्ञ रावण की में था लेकिन उसको रावण के स्वभाव अहंकारी स्वभाव स्वार्थी स्वभाव कर्कश स्वभाव की तुलना में भगवान राम का स्वभाव बड़ी मृदु स्वभाव उदार लेकिन ऐसा नहीं कि दुर्बल भी हो शक्तिशाली भी भगवान ने बीच में एक बात ये भी कह दी सुग्रीव से करे भी भीष्णु से क्या डरना रावण से क्या डरना ये तो निशाकर दुनिया भर में जितने अकेले एक लक्ष्मण ही मार सकते हैं हमारी कोई बुरी नहीं पड़ेगी ऐसे भगवान बोल देते तो वो भी सुख का देखो इतने शक्तिशाली हैं लेकिन फिर भी जरूर विभीषण को उन्होंने शरण दिया तो वो दोनों बातें व्यक्ति को शक्तिशाली भी होना चाहिए लेकिन विनम्र भी होना चाहिए दोनों बातें खास खास करनी चाहिए ऐसे नहीं शक्ति है तो दंड हो जाए और विनम्र है तो कायर हो जाए दुर्बल हो जाए यह भी नहीं चाहिए हा? दोनों के संतुलन की, की आवश्यकता है दोनों गुण है वीरता और शक्ति भी गुण है लेकिन विलम्ब्रता भी है वो दोनों साथ साथ होने चाहिए तो वैसे भी जो है वो देखा दूतो ने भगवान राम में तो देखते हैं फिर आगे उसने उन दूतों ने क्या किया कि बखान नहीं राम स्वभाव तो ये सुख आदि दूतों ने जब देखा कि भगवान के कैसा सुंदर स्वभाव है तो वो उनके मुंह से यद्यपि ये लोग अपना वेश बना करके वहाँ थे धरे कपट कपी माने बानर रूप धारण किए हुए बानरों के बीच में ही ये सब विभीषण की लीला देख रहे थे लेकिन फिर उनको जो है वो प्रगट नहीं राम स्वभाव उनके मुंह से जोर जोर से निकलने लगा भगवान करे धन्य है भगवान को तो कैसे उदार है देखो कैसे महान है कैसे सुंदर स्वभाव ऐसे करके कुछ बोलने लगे तो अति सप्रेम गा विसर और प्रेम भाव में भगवान का वर्णन करने में इनका दुराव दुसर गया क्या विसर गया कि धरे कपट दे भूल गए मानवे भूल गए और उनका अपना स्वभाव जैसा था लंका में रहने वालों का वैसे ही स्वभाव उनका प्रकट हो गया इसे ये भी पता लगता है कि जाने अनजाने में भगवान का गुणगान कोई करे तो उसके जो है वो कपटवेश तो सभी लोग धारण किए हुए सही धारण किए और आम भाव शरीर में रखते हैं सब कपट व्यस ही है असली रूप तो व्यक्ति का आत्मा है शुद्ध चेतना स्वरूप स्वच्छिदानंद स्वरूप <coughs> लेकिन व्यक्ति जो है उसके ऊपर कपट कपटवेश धारण किए रहता है पूछो तुम कौन मैं फलान फलान अपना शरीर का कर दे देगा ये नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ असली आत्मा अपने आत्मा का रूप स्वरूप तो का उसका छठी करेगा किसी के लिए अमुख को जो तुम हो तो मैं उनका विचा नहीं तो ये जो है उसका जब भगवान राय नाम लिया तो इनका कपटवेश जो है वो छिपा नहीं प्रगट हो गया तो लोगों ने पहचान लिया अरे अरे ये कौन है कौन है तो रूप रुपने तो बानर लोग और आस पास थे उन्होंने समझा गया अरे ये लंका काया हुआ है ये ये उनका है रावण का दूध मानूम पड़ते है वहाँ के कोई आ गए तो है तो सकल बांध कपी सपाई आने तो उनको सबको कई दूध चाहिए सुख के साथ में कई लोग थे उनको सबको इन्होने बांध लिया बानरों ने और बांध करके सुखग्रीव के पास ले गए कहे सुग्री सुनो सब बानर तो सुग्रीव ने सब सुना बताया इन लोगों ने रहे ये इस प्रकार का के पटवे धारण किए वो कर रहे थे और फिर ऐसे ऐसे करके जब ये बोले तो हम लोग पहचान गए कि लंका के आए हुए दूत हैं तो इनको हम बांध लाए आपके पास तो सुग्रीव ने कहा था इनको ऐसा करो कि अंग भंग कर पटव निश्चर अब ये दूध है इनको तब इनके अंग भंग करो और उनको फिर वापस लिब्बू निकालो यहाँ से अपनी सेना में से फिर वापस लंका में जाए और रावण को बतावें जाकर के जब रावण देखेगा कि अंग भंग इनके हुए तो वो समझ जाएगा कि हाँ वहीं से आए हैं। तो ये अंग भंग करने का आदेश क्यों देते हैं ये सुग्रीव ये बिल्कुल सुग्रीव उसी प्रकार के व्यवहार करते हैं जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए माने ये राजनीति तो वर्ष उत्तरी भर जानते हैं उसके आगे कुछ नहीं है तो राजनीति ये कि जैसे रावण ने इनको हनुमान जी को अंग भंग करने का आदेश दिया था कि इनके जो है अंग भंग कर दो भेजो और ये भी रावण बता दिए इनके पूछ में आग लगा दो माँ हनुमान जी के तो अंग भंग करने के उनके पूछ में आग लगाइए सुग्रीव तो ने अंग भंग करने के लिए और कुछ नहीं बताया इनको यहाँ जनरली इस प्रकार का वहां पे विधान था प्राय हुआ करता था अंग भंग के माने कान काट लो और नाक काट लो हो गया अंग भंग जैसे शुभ रखाकर किया गया उसे अंग भंग किया गया तो बस इनको भी आदेश अंग भंग कर दो कुछ बताने जरूरी नहीं नाक कान काट लो आगे चल करके स्पष्ट हो जाता है कि वो अंगमंग के माने नाक और कान काट रही है तो ऐसा आदेश दिया उनको और बस वो मानव बोल दिया तो क्या स्वर्ण सुग्री और बच्चा ने कपी धाए बस जैसे आदेश हुआ जा सब बानर लेकर के इनको दौड़े और इनको सब दूतों को पकड़ लेकर के गए और बांध इकटर के उपास आए पहले तो उनको सबको बांध बांधा और लेकर के फिर सब तरफ अब देखो नियम भी तुलसीदार तो जी के ध्यान में है के पहले तो इनको बांध करके सकल बांध कपीर से पहने पहले तो सब दूतों को बांध करके सुग्रीव के पास ले गए और जब सुग्रीव के पास लेकर के खड़ा किया तो उनके बंधन छोड़ दिए देखो ये नियम है जब किसी अधिकारी के पास अब जैसे जेल में कोई बंद होता है तो जेल में तो बंद है और जेल से कोर्ट तक जब जा जाया जाए तब तो वहां तक उसकी हथकड़ी बीड़ी डाल करके ले जाए लेकिन कोर्ट में जब खड़ा किया जाए तो हथकरी बीड़ी खोल देनी चाहिए उसके सामने जो है वो हो अधिकारी के सामने जब खड़ा हो अपराधी तो उसको बंधन उस समय न हो फिर जब वहां से चले मतलब उसको आदेश हो गया कि इसको जेल कर दो दोस्तों कितने दिन की सजा हो तो तो तो दे जाए तो फिर उसके हथकरी बीढ़ी फिर डाल तो ले जाओ जेल में तो दो बार बांधने की बात वैसे पहले बांध करके सुग्रीव के पास लाए और सुग्रीव के पास छोड़ दिया उनको और छोड़ के बाद फिर क्या करते हैं जब सुग्रीव ने कहा कि इनको ना कान काट करके इनको वापस भेजो तो उनको फिर बांधा बांध इकटे के चारे फिर, फिर बांधा उनको और बांध करके अपने सेना में चारों तरफ फिर उनको घुमाया घुमाया इसलिए कि सब लोग पहचान लें कि लेको शत्रु के दूत हैं तो किसी की बात छिपी नहीं रहे सबके पहचान में आ जाए तो बहु प्रकार मारने कपिल आगे और सेना के सभी बैनर थे वो सब मारने लगे उनको दूतों को अब मारने लगे अब वो तो डूट है और शत्रु पक्ष के है तो शत्रु पक्ष ऐसी लड़ने के लिए आए हैं इसलिए उनको भी वो मारने लगे और दीन पुकारत आगे अरे इन्होने बड़ी हाथ जोड़े उन सबको के पांच हुए अरे हमको मन मारो हमको न मारो क्षमा कर दो ये कर दो वो कर दो ऐसे सब दिन पुकारे माने यही आते रहे लेकिन बानव जो है उनको मारते रहे और फिर उनके बाद में फिर क्या किया <coughs> जब देखा कि ये लोग आने से और उनकी क्षमा मांगने से नहीं छोड़ते हैं, मारते जाते हैं तब इन्होंने दूतों को एक उपाय और सूझा उन्होंने कहा भगवान का नाम लो तो फिर उन्होंने क्या किया जो हमारे हर ना तो से के आना हाँ तो कौशलाधीश के आना के भगवान राम की दुहाई है तो ऐसे करेंगे मैंने अपने आप को दिखाया भगवान राम के हम में और उनको समझ करके उनकी शरण में आया समझ करके जैसे जैसे विभीषण भगवान के शरण में आया तो भगवान ने उसे अवैध कर दिया जैसे हम भी आशा रखते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं राम का तो हमें आप लोग जो है आप मारोगे नहीं ऐसे करके उनसे कहा <coughs> और ये कहा कि जो हमारा हर नाका का देखो नाक की बात यहाँ आ गई कि मैंने वो लोग जब इस प्रकार से देखा इनको कि मारने की चीलिए रहा है इस कर रहा है तो नाक कान काट करके बाहर निकालने की सेना से बाहर निकालने का उपक्रम करने लगे तभी नाग कान हमारे न काटना न काटना भगवान का नाम लिया को उनके हम शरण है ये दूटो ने उपाय सोचा <coughs> तो जब देखा कि भगवान का नाम ले रहा है ये तब तक, तक लक्ष्मण जी ने भी देख लिया और वो भगवान का नाम करके उनकी दुहाई दे रहा है तो लक्ष्मण ने सब निकट बुलाये सुनी लक्ष्मण ने सुना उसके माने कि भगवान राम की दुहाई दे रहा है ये दूध। तो सुनकर के लक्ष्मण जी ने बुलाया अब लक्ष्मण जी को क्यों ने क्यों बुलाया अब देखो उनका भाव उसी प्रकार का अभी तक जब तक भगवान का नाम उसने नहीं लिया तब तक लक्ष्मण जी को भी दया नहीं आई इन दूतों पर लेकिन जब वही दूत लोग जो भगवान का नाम लेने लगे उनकी दुहाई देने लगे तब लक्ष्मण जी को उनके ऊपर दिया लक्ष्मण बुलाये और दया लागी हंसे तोरे छोड़ाए और उनके ऊपर दया आ गई और लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा अरे छोड़ो छोड़ो थो इनको मारवा नहीं नही तो इस प्रकार से तो मारने से मना कर दिया नाक कान काटने से मना कर दिया और उनके जो बंधन थे वो भी छोड़ दिए खोल जाऊंगे ऐसे तो लक्ष्मण जी ने बोला ये सब लक्ष्मण जी ने उनको एक प्रकार से माफी दे दी उनको और लक्ष्मण जी जो हसे उसके कई कारण हो सकते हैं एक ही तो भगवान राम का नाम लेने लगे कहा देखो रावण के ये सबके दूत तो उनको रावण की अब इसमें अगर ये दूत जो है भगवान नाम का नाम लेते हैं और उनकी दुहाई देते हैं तो इसमें रावण का अपमान होता है तो लक्ष्मण जी ने ये बात करना से कि देखो अब इनको जो है रावण का सम्मान रखने की सामर्थ्य में नहीं रह गई भगवान राम का एक प्रकार है इन दूतों ने तो कम से कम रावण की हार मान ही ली और भगवान की विजय मान ली है इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रकारन सी ये, की वैसे तो ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से इनको ये होश नहीं है कि हम रावण की पराजय स्वीकार कर रहे हैं ये इनको पता नहीं दूतों को तो ऐसे इस बात पर लक्ष्मण जी ऐसे और दूसरा ये भी लक्ष्मण जी, जी देखो वैसे तो हम यहाँ बैठे समुद्र के किनारे हमें चाहिए था कि रावण के पास कोई न कोई दूत भेजते और उसको जो है संदेश देते कि हम आ गए हैं यहाँ पर तुमसे युद्ध करने के लिए तुम सीता जी को वापस यहाँ पर हमको दे जाओ नहीं तो फिर हम तुमसे युद्ध करेंगे ये प्रथा है प्रकार ऐसी बोलना चाहिए सूचना देनी चाहिए दूध भेजना चाहिए तो लक्ष्मण जी ने कहा हमें दूध भेजना नहीं पड़ेगा अब का दूध आ गया उन्हीं के दूत से हम खबर भेज भा देंगे तो ये दूसरी बात ये सरल बात हो गई तो इसलिए भी लक्ष्मण काम बन गया तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं रावण कर दी जो ये पाती लक्ष्मण जी कहा काम हमारा करना लो पत्र चिट्ठी हमारी लेते जाओ और ये चिट्ठी लेकर के रावण को दे देना जाकर <coughs> लक्ष्मण जी ने ये भी मानव इस बात से संकेत ये भी मिलता है कि जब दूतों ने भगवान राम की दुहाई दी तो माने एक प्रकार से भगवान राम के शरण में आ गए और वे अब भगवान राम के सेवक हो गए तो इसलिए कहा जब तुम्हें तो हमारा काम करना पड़ेगा अगर भगवान की दुआई देते हो तो जाओ भगवान का समाचार सूचना रावण को बता देना ये पत्र दे देना जाकर उनको नहीं तो ऐसे दूध कह सकते हमकी छी तुम्हारी भेजें तो फिर तो भेजना अपना दूध भेजो लेकिन जब ये भगवान राम की दुआई देता है और उनकी शरण आया है तो कहा कि देखो अब तुम्हें इतना काम ये भी कर रहा हूँ देते है तुमको नाकसान तुम्हारे नहीं काट देखिए ये चिट्ठी ले जाओ राव को जा करके देना जाकर तो वो तो चिट्ठी ले लेते हैं लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि देखो इस चिट्ठी को ले जाकर रावण को देना और कहना कि लक्ष्मण बचन बात कुलघाती कि रे रावण कुलघाती तुम लक्ष्मण जी की बात जो है उसको तुम पढ़ लो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं एक देखो इसमें आप देखोगे कि जितनी व्यवस्था चलती जाती है उसमें रावण को हर कोई शिक्षा देता है राय सम्मति देता है सही हर कोई देता है तो उसमें से लक्ष्मण जी क्यों छूट जाते तो लक्ष्मण जी की सम्मत भी रावण के पास पहुंच जाती है इस प्रकार पत्र के द्वारा और भी जितने लोग हैं वो सभी जो है हनुमान जी जैसा समझाया है ऐसे अंदर भी जाएगा वो समझाएगा और लोग भी रावण को समझाते वहाँ रावण की तरफ भी जितने मंदूगरी और उसके मंत्री और उनका भाई ये तो सभी लोग समझाते ही लेकिन यहाँ पर जो है ये है लक्ष्मण जी की भी बात इस प्रकार से रावण के पास पहुंच जाती पत्र के द्वारा तो और लक्ष्मण जी कहते हैं उससे जाकर के जवानी भी कहना चिट्ठी देना और उससे कहना कि रे कुल गाती कि मैंने देखो तुम्हारा वंश नाश होने को आ गया है तुम अपने वंश का विनाश करने को तैयार हो ऐसा कार्य कर रहे हो और लक्ष्मण जी के पत्र उन्होंने दिया है इसको तुम पढ़ लो कहो मुखागर मूल सन कहि मुखागर की मन जवानी मुखागर कहते हैं जवानी जैसे उर्दू तो में कहते हैं जवानी जैसे संस्कृत में होगा हिन्दी में मुखागर मुखाग्र संस्कृत होगा मुखाग्र हिंदी हो गया मुखाग्रा कर उसे मुखाग्र कह देना कि मैंने आपने मुंह से जवानी कर देना बरबली कह देना पत्र में तो लिखाइए जवानी भी कह देना उसे कि मोड़सन कि मम संदेश उदार कि हमारा ये संदेश है और उदार के मैं उसके भलाई के लिए हम उसी के भलाई के लिए ये संदेश उसको दे रहे हैं और उस मूल को समझ में नहीं आता है तो समझ ली कम से कम किसी की राय दे रहे हैं उस राय को ध्यान में रख करके अपनी बात इस बात को समझ ले सीता दे उ, मिलो न तो आवा काल तुम्हार उसी कह देना सीता जी को तुम वापस कर दो और सीता को वापस करके तुम भगवान राम से मील कर लो मिलो के माने उन्हीं से मील कर लो उन्हीं पक्ष में आ जाओ उनसे विरोध न करो शत्रुता न करो न तो आवा काल तुम्हार अगर तुम ऐसा नहीं करते समझना कि अब तुम्हारा काल ही आ गया अब अंतिम समय तुम्हारे आ गया तुम्हारा विनाश हो जाएगा तुम्हारा विनाश हो जाएगा और कुल गाती तुम्हारा कुल भर का विनाश हो जाएगा ये समझ ये उनसे जाकर के रावण से समझा देना लक्ष्मण जैसे कहा तब तो वो दूत लोगों ने क्या किया कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माता चले दूत वर्ण तुण गाथा कहात राम जशंका तो आए रावण चरण शीस तिनाय बृहस दसान न पूछी बाता कहात न सुख आपन कुशलाता कहू खबर विभीषण के री जाए मृत्यु आई यति नेरी कर तंका सठ त्यागी जब कर की ते पुन कहू भागुत कटिकाये कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखबारा भयो मृदल चिंधु विचारा बहुत निकाय पहोरी जिनके हृदय तिमोरी भई बेटी की फिरी गये सुमन सुजस सुनि मोर से ने रिपुदल तेज बल बहुत चकित चितोशिया पर रामचंद्र की गय फवन सुत हनुमान की जय फलो भाई सब संतन की जय तुरंत नाई लक्ष्मण पद मा था उसने उन दूतों ने घट लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया मत टेका उनको और चले दूत वर्णन गुटका था और वो पत्र लक्षण जी से ले लिया और लेकर के वो दूत भगवान की गुणगाथा वर्णन करते हुए चलती है अभी जो चल रहे हैं तो मानो चारों तरफ अभी मानर तो बहुत दूर तक तो, समुद्र किनारे फैले हुए तो उन्हीं के बीच में से होते हुए ये लंका की तरफ चल रहे अब जब जा रहे है तो बीच में भी भगवान की गुणगाथा कहते हुए चले जा रहे हैं जिससे और मानर जो जो अभी मिले हुए सामने पड़े हु वो मारे मुरे नहीं वो समझे की सब भगवानी की गुणगाथा बोल रहे है तो कोई अपने ही पक्ष के कोई हैं, कोई शत्रु पक्ष के नहीं है ऐसे करके बोलते हुए चले कर वैसे इनके भाव भी सुखाते जब बच गए नाक कान कटने से तो फिर भगवान की महिमा का गो का चले भगवान का नाम लेने से बच गए भगवान बड़े कृपा दया हैं लक्ष्मण जी ने भी हमारे ऊपर कृपा कर दी, नहीं तो नाग कान कटा करके पहुँचते वहाल में तो बदनामी होती बड़ा रूप खराब करके इस प्रकार से वो उनकी महिमा गौण रास्ता करते हुए चल रही है कहा कर राम जैसे लंका आए और भगवान का गुणगान रास्ता पर करते गए मनुष्य के साथ में जो और दूसरे लोग थे वो भी आपस में बातचीत करते गए कि तो देखो भगवान कैसे महान है कैसे उदार है कितने शक्तिशाली हैं फिर भी कितने नीच को समझने वाले हैं <coughs> ये सब जो है कहते हुए उनके आपस में बात करता हुआ सुख दूत जो चला लंका पहुँच गया और रावण चरण शीत नाये अब लंका पहुंच गए तब अब तमाम विस्तार करने क्या जरूरत ये सुख सीधे जहाँ रावण का दरबार लगा हुआ था वहां पहुंच गए और रावण के दरबार में पहुंच करके रावण को प्रणाम किया अब पहुँचने के बाद प्रणाम न करे तो दरबार का जो है वो हो नियम का उल्लंघन हो इसलिए जाकर के यदि भगवान की प्रशंसा भगवान की हो रही मन्नस से लेकिन अब रावण को भी प्रणाम करता है वहाँ जाकर के जब प्रणाम किया तो रावण ने जरा कि आ लौटप के समाचार लेकर के पता लगा करके आ गए इसलिए रावण ने दूतों की तरफ ध्यान दिया और उनसे पूछने लगा सब हाल पूछे बहस दसाने ने पूछी बाता अब रावण भी देखो जैसे हंसता है कि मैंने निर्भयता अपनी दिखाता है कि मैं निर्भय हूँ इसलिए रावण हंसता है हंस करके निर्भय होकर के दूतों से पूछता है हंस करके की का न सुखे आपन कुशल आता रे सुख तुम अपनी कुशल नहीं बोलते अब सुख भी प्रणाम करने के बाद खड़ा है और बोलता नहीं है ब्राह्मण उससे विस्तार कर बार बार पूछता है ये बताओ वो बताओ वो बताओ लेकिन वो खड़ा बोलता नहीं वो सोचता है कि क्या मैं, क्या न बताऊ और कैसे बताऊ में ये सोचता खड़ा-खड़ा जो है के सामने खड़ा हुआ है अब देखो यहाँ नाम पता लग जाता उसका है उसका सुख का दूध जो है सुख है यहाँ पाता न कहा न सुख संबोधन सुख के लिए सुख तुम तो बताता क्यों नहीं अपनी कुशल तुम्हारी तो है माने तुम तो मारे पीछे तो न गए तुम्हारे तो अंग भंग तो नहीं हुए ये भी जानते हैं कि जब दूध बेचे जाते तो खतरा होता है उनको मारे जा सकते हैं उनको इस प्रकार से हानि हो सकती है आजकल भी जैसे दूसरे देशों में सत्र देशों में भी दूत अपने रखे जाते हैं हर कोई देश में रखता जब युद्ध बिल्कुल होने लगे आपस में आक्रमण होने लगे तभी वो दूध हटाए जाते हैं दूतों के लिए वापस आ जाओ हाँ तो युद्ध होगा इसके माने आपस जब तक युद्ध नहीं होता तब तक, तक दूध चाहे सत्रोई के देश हो वहां पर भी दूध रहते हैं और जब वो दूध एम्बेसडर वहां रहता है तो खतरे में रहता है वहां के लोग जो एम्बेसडर का अपमान करते रहते हैं हाँ उसको जो है कुछ न कुछ जो है सीधी बातें बोलते रहते हैं उसको कुछ न कुछ लिख करके पत्र देते रहते हैं प्रेजेंटेशन देते रहते हैं कि जिससे कि उसको एम्बेसिडर को देंगे वो तो वो अपने देश में भेजेगा कि यहाँ के लोग इस प्रकार बोलते हैं ऐसे ऐसा करते हैं तो ये सब जो है वहां के एम्बेसडर को शत्रु के जो देश होता है उसमें रहकर के तो बहुत ही सावधान रहना पड़ता है डरते रहते हैं वहां पर त्रास रहता है उनको तो वही बात वहाँ पर भी थी तो रावण कहता है कि तुम वहाँ पर उनकी सेना में गए तो तुम पहले अपनी कुशल बताओ तुम तो ठीक ठाक हो बचके आ गए फिर ये कहा कि पुण्य का खबर विभीषण के रही फिर उसके बाद ये भी बताओ की विभीषण जो यहाँ से गया तो उसका क्या हुआ विभीषण का उसकी खबर बता जाहिर से आई अति मेरे विचार से तो हम विभीषण की मृत्यु निकट आ गयी अब क्यों निकट आ गई लड़ने सब जवायेंगे यहाँ पर तो बानर मारे जाएंगे राम लक्ष्मण मारे जाएंगे तो विभीषण तो कौन बचेगा वो भी मारा जाएगा इसलिए उसकी मृत्यु पास निकट आ गई ऐसे करके वो अपने हिसाब से हिसाब लगा लेता है विभीषण तो मरने वाला है तो कर्क लंका कट त्यागी और उसकी जो है मूर्खता बताता है कि देखो विभीषण कितना यहाँ पर यहाँ राज्य कर रहा था लंका और तपस्वियों से जाकर करके वहाँ मिला सारा राज्य का सुख छोड़ करके अब वहाँ जाकर के क्या रखा सिमाय मरने के और क्या रखी राज लंका सत्यागी मैंने इसके माने विभीषण जो है वो रामन जैसे राजा था तैसे विभीषण भी उसकी राजा में सहायक मंत्री के रूप में समझो ये समान राजा का भाई होने के कारण से वो भी राजा के समान है वहाँ पर था लंका में और जैसे रावण के सारे सुख राज्य के प्राप्त थे राज्य वैभव के वैसे विभिषण को भी प्राप्त थे तो इसलिए रावण कहता है देखो यहाँ तो लंका में था तो राज्य सुख पा रहा था कितने आराम से था लेकिन कूफी उसकी, उसकी बुद्धि को देखो जाकर के उन तपस्वियों से जा करके मिला तो अब क्या होगा कि हुई है जब कर पीटिया भागी वो जैसे जौ का घुन हो वही दशा उसकी होगी जैसे अनाज में घुन लग जाए तो घुन के साथ में गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं ये मुहावरा कहने जैसे गेहूं के साथ घुन पिसते तो गेहूं की जो बोल दिया यहां जौ के साथ में जैसे घुन पिसे तो जब गेहूं इसी प्रकार से जब इसमान माने जाएंगे उनकी, उनकी साथ साथ विभीषण भी मारा जाएगा ऐसा <coughs> मूल षण है रावण समझता है कि विभीषण ही तो सबसे ज्यादा नासमझानी मूर्ख है अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दो आध्यात्मिक की दृष्टि से वैसे लौकिक बात तो विभीषण रावण की बात है ही है लेकिन अध्यात्मिक की दृष्टि से ये है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो ये समझते हैं कि भौतिक सुख समृद्धि में ही सारा सुख है अगर वो सब प्राप्त है तो व्यक्ति सुखी है अगर वो उसमें धर्म की रुचि आ जाती है आध्यात्मिकता की रुचि आ जाती है भगवान की भक्ति आ गई ज्ञान आ गई और वो व्यस्त तो हो गया हा? तो लोग बात संसारी बच्चे क्या कहते हैं कि देखो बेवकूफ को कितना सारा धन संपत्ति होते हुए लोगों की लगा घूम रहे खाने सुनते पहन नहीं सकते ऐसे लोगों की जब बुद्धि जाती है तो दशा हो जाती है ऐसे लोग जो वो संसारी लोग जो भोगवादी लोग हैं वो ऐसे त्यागियों व्रक्तों की निंदा करते हैं तो ये तो उनका स्वभाव उनकी समझ जितनी है उस प्रकार से वो बोलते हैं लेकिन देखो जीवन में तीन प्रकार की स्थितियां हैं एक तो व्यक्ति दरिद्री है मान लो भौतिक रूप से भी कोई सामर्थ्य उसके पास धन सम्पत्ति नहीं है दरिद्रता का दुख भोग रहा है तो एक तो व्यक्ति वो है तो वो तो निकष्ट गति है भो को मर रहा है परेशान है दुखी भी है लेकिन